श्री गर्ग संहिता श्री मथुरा खंड, मथुराखंड चौबीसवा अध्याय बलदेव जी के द्वारा कोयत उनकी गंगा तटवर्ती तीर्थों में यात्रा मांडुक देव को वरदान और भावी वृत्तांत की सूचना देना फिर गंगा के अनान्य तीर्थों में स्नान तान करके मथुरा में लौट जाना बहुलास्प ने पूछा मुने गोपांगनाओं और गोपों को उत्तम दर्शन देकर मथुरा में लौटने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने क्या किया श्री कृष्ण और बलराम का चरित्र बड़ा मधुर है यह समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यप्रद तथा चतुर्वर्ग रूप फल प्रदान करने वाला है श्री नारायदगी ने कहा राजन अब श्री कृष्ण और बलदेव जी का दूसरा चरित्र सुनो जो सर्वपापहारी पुण्य पुण्यदायक तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है नरेश्वर कोल नामक दैत्य से पीड़ित हुए बहुत से लोग दीन हो ब्राह्मणों के साथ कोसार विपुर से मथुरा में आए उस समय रोहिणी नंदन बलराम शीघ्रगामी अशुप आरूढ़ हो थोड़े से अग्रगामी लोगों के साथ शिकार खेलने के लिए मथुरा से निकले थे मार्ग में ही उन्हें प्रणाम करके उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात सब लोग उनके चरणों में प्रणत हो गए और हाथ जोड़ हर्ष गदगद वाणी में बोले प्रजाजनों ने कहा राम महाबाहु राम महाबली देव देव हम सब लोग कोल नामक दैत्य से पीड़ित हो आपकी शरण में आए हैं कोल दैत्य कंस का सखा है वह महाबली दैत्य राजा कौसार्वी को जीतकर उन्हीं के नगर में राज्य करता है राजा कौसार्वी उसके भय से गंगा तट पर चले गए हैं और वहां पुनः अपने राज्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत जितेंद्रीय हो आपके चरण कमलों का भजन कर रहे हैं विभो आप उनकी सहायता कीजिए हम उन्हीं की शुभ प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है उनके संरक्षण में हम लोग बड़े सुखी थे प्रभो अब दुष्ट कोल हमें निरंतर पीड़ा दे रहा है यद्यपि आपने त्रिभुवन विजयी वीर कंस को मार डाला है तथापि देवेंद्र जब तक कौल जीवित है तब तक कंस को भी मरा हुआ नहीं मानना चाहिए आप प्रकृति से परे होकर भी भक्तों की रक्षा के लिए ही सगुण रूप से अवतीर्ण हुए हैं श्री नारद जी कहते हैं राजन उनका वचन सुनकर भक्त श्री बलराम गंगा यमुना के बीच में बसी हुई कौशाम्बी नगरी को गए बलराम जी को युद्ध के लिए आया हुआ देख प्रचंड पराक्रमी कोल भी दस अक्षोणी सेना से सुसज्जित हो कौशाम्बी से बाहर निकला प्रयकाल के समुद्र की भांति गर्जना करने वाली वह एक नदी के समान आई चंचल घोड़े उसकी उठती हुई तरंगमाला थे रथ और हाथी आदि उसमें तिमिंगल अर्थात मगर मत्स्य के समान प्रतीत होते थे वीर योद्धा रूपी भवर उठ रहे थे उसे देख कर बलराम जी ने हल्का सेतु बांध दिया और हलक ग्रा... ग्र भाग से उस सेना को खींच खींच कर मूसल के सुदृढ़ प्रहार से मारना आरंभ किया उनके प्रहार से एक साथ ही पैदल वीर घोड़े रथ और हाथी वृणभूमि में फलों की भांति पीछ उठे और करोड़ों की संख्या में सब और धराशायी हो गए शेष योद्धा भय से पीड़ित हो युद्ध मंडल से भाग निकले शस्त्रधारी दैत्रकोल बलराम जी के साथ अकेला ही युद्ध करने लगा उस दैत्यराज ने बलदेव जी की ओर अपना हाथी बढ़ाया उस हाथी के कुंभ पर गोमूत्र में घोले हुए सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा पत्र रत्ना की गई थी सोने की साकल से युक्त कटबंध रत्न खचित था उसके गंडस्थल से मध झर रहा था उसके चार दात थे घंटे की ध्वनि से वह और भीषण प्रतीत होता था उसका कद ऊंचा था और वह दिग्गज का काल के के काला था खोल तीखा अंकुश लेकर उसके कान की ओर से उस हाथी पर चढ़ गया था कोल के द्वारा प्रेरित उस मतवाले हाथी को अपनी ओर आता देख बलदेव जी ने उसके ऊपर मूचल से उसी प्रकार प्रहार किया जैसे इंद्र ने वज्र से किसी पर्वत पर आघात किया हो मूसल की मार से उस महान गजराज का मस्तक उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गया जैसे डंडे की मार से कोई मिट्टी का घड़ा टूक टूक हो गया हो कोल का मुंह सुअर के समान था लाल नेत्रों वाला वैदैत्य हाथी से गिर पड़ा उसने महात्मा माधव बलदेव के ऊपर तीखा सूल चलाया विदयराज तब बलराम ने मुसल से मार कर उसके सूल के उसी प्रकार सैकड़ों टुकड़े कर दिए जैसे किसी बालक ने लाठी के प्रहार से कांच के बर्तन तोड़ डाले हों तब उस दुष्ट ने सहस्त्र भार अर्थात लगभग तीन हजार मन लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में लेकर बलराम जी की छाती पर चोट की और वह मेघ के समान गर्ज उठा उस गदा के प्रहार को सहकर बलराम महाबली बलदेव ने काजल के समान काले शरीर वाले कोल के मस्तक पर मूसल से प्रहार किया मूसल के प्रहार से उसका सिर फट गया और वह रणभूमि में गिर पड़ा तो भी उठकर बलदेव जी को मुक्के से भारी चोट पहुंचाकर वह वहीं अंतर्ध्यान हो गया फिर उस मायावी दैत्य ने अत्यंत भयंकर दैत्य संबंधि माया प्रकट की तुरंत ही बड़ी भारी आंधी से प्रेरित प्रलय काल के मेघों से जो अंधकार फैला रहे थे आकाश आच्छादित हो गया जपा के पुष्पों के समान रक्त के बिंदुओं की निरंतर वर्षा होने लगी उसके बाद घनी भूत काले मेघों ने घृणित वस्तुओं की वर्षा प्रारंभ की पीप मेध विष्ठा मूत्र मदिरा और मांस से युक्त अमेध्य जल की वर्षा होने लगी उस वृष्टि से सब और हाहाकार होने लगा दैत्य द्वारा रची गई माया को जानकर महाप्रभु बलदेव ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले विशाल मूसल को चलाया वह समस्त अस्त्रों का घातक स्वच्छ और सुदृढ़ अस्त्र अस्त धातुओं का बना हुआ था उसकी लंबाई योजन की थी तथा तो वह प्रयाग्न के समान प्रज्वलित हो रहा था बलदेव जी का अस्त्र मुसल दसों दिशाओं में घूमता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था उसने आकाश के बादलों को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे सूर्य कुहरे को मिटा देता है उस मुसल को आकाश में गया हुआ देखा भगवान बलभद्र ने स्वतः हल नामक अस्त्र उठाया और अपने वैभव से सबको खींच खींच कर बलपूर्वक बीच में ही विदीर्ण कर दिया उस दैत्य की माया का नाश हो जाने पर महाबली बलदेव ने अपने बाहुदंडो से उसके मदोत्कट भुजदंड पकड़ लिए और जैसे बालक रूही की राशि को घुमाए उसी प्रकार इधर उधर घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर इस प्रकार देवारा मानो किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो उस दैत्य के पतन से पर्वत समुद्र और वन के साथ सारा भूमंडल एक नाड़ी अर्थात घड़ी तक पता रहा दैत्य के दाँत टूट गए नेत्र बाहर निकल आए और वह होकर मृत्यु का ग्रास बन गया। इस प्रकार महादैत्य कोल वज्र के मारे हुए के हो गया। उस समय स्वर्ग में और धरती पर जय जयकार होने लगा देवताओं के धुन्धुभिया बज उठी और वे फूलों की वर्षा करने लगे इस प्रकार कोल का वध करके श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव ने कौशाम्बीपुरी राजा कौसारवी को दे कौसार्वी को दे दी और स्वयं गंगा गरगाचार्य आदि के साथ वे भागीरथी में स्नान करने के लिए गए उनका यह कार्य समस्त दोषों के निवारण एवं लोक संग्रह के लिए था गर्ग आदि ब्राह्मण आचार्यों ने मंगलमय वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए माधव बलराम को गंगा में स्नान करवाया विदयराज बलराम जी ब्राह्मणों को एक लाख हाथी दो लाख रथ एक करोड़ घोड़े दस अरब दुधारू गायें सौ अरब रत्न और जाम्बुन स्वर्ण के भार दान में देकर मथुरापुरी को चले गए मिथलेश्वर बलराम ने गंगा जी में जहाँ स्नान किया उस महापुण्य में तीर्थ को विद्वान लोग राम तीर्थ के नाम से जानते हैं जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा एवं कार्तिक मास में रामतीर्थ की गंगा में स्नान करता है वह हरिद्वार की अपेक्षा सौगुणे पुण्य का भागी होता है बहुलास्व ने पूछा महामुनि कौशाम्बी से कितनी दूर और किस स्थान पर महापुण्यमय रामतीर्थ विद्यमान है यह मुझे बताने की कृपा करें नारद जी ने कहा राजन राजेंद्र कौशाम्बी से ईशान कोण में चार योजन की दूरी पर और कोण में शुकर क्षेत्र से चार योजन की दूरी पर कर्ण क्षेत्र से छह कोस और नल क्षेत्र से पाँच कोस आग्नेय दिशा में राम रामतीर्थ की स्थिति बताते हैं वृद्धकेशी सिद्धपीठ से और बिल्लोकेश वर्ण से पूर्व दिशा में तीन कोस की दूरी पर विद्वानों ने राम रामतीर्थ की स्थिति मानी है बंगदेश में दृढ़ास्प नामक एक राजा थे वे लोमस मुनि को क्रूप देख कर सदा उनकी हंसी उडाया करते थे उससे उस, उस महामुनि ने उन्हें साप दे दिया ओ महादुष्ट, विकराल तो महादुष असुर हो जा इस प्रकार मुनि के साप से राजा कोल नामक क्रोध मुख असुर हो गया फिर बलदेव जी के प्रहार से आसुर शरीर छोड़कर महादैत्य कोल ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया तब बलराम उद्धव आदि तीन मंत्रियों के साथ वहाँ से तत्काल जन्हनु तीर्थ को चले गए जहाँ जन्हनु के दाहिने कान से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था उस ब्राह्मण शिरोमणि जन्हू के नाम पर ही गंगा को जाह्नवी कहा जाता है वहाँ ब्राह्मणों को धान दे रात भर सब लोग वहीं रहे तदनंतर वहाँ से पश्चिम भाग में पांडवों का अत्यंत प्रिय आहार स्थान नामक स्थान है जहाँ पहुँचकर उन लोगों ने रात्रि में निवास किया वहाँ ब्राह्मणों को दान तथा उत्तम गुणकारक भोजन देकर वे वहाँ से एक योजन दूर मांडुक देव के पास गए मांडुक देव ने अनंत देव की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की थी उसी के लिए अपने समाज के साथ बलदेव जी वहाँ गए वह मुंह ऊपर किए एक पैर के बल पर खड़ा था उसके नेत्र ध्यान में निश्चल थे वह हृदय में बलदेव जी के स्वरूप का दर्शन करते हुए उन्हीं के साक्षात दर्शन के लिए लोलुप था बलदेव जी ने उसके हृदय से अपने उस स्वरूप को हटा लिया तब उसने नेत्र खोलकर अपने आराध्य देव को बाहर देखा अनंत देव के उस परम सुंदर रूप को उसने देखा वे वनमाला से सुशोभित थे और एक कान में कुंडल धारण किए हुए थे उनकी अंगकान थी गौर थी तथा वे ल चिन्हते अंकित ध्वजा वाले रथ पर बैठे थे अनंत देव के उस परम सुंदर रूप को देखकर उसने बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की फिर वह अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़ा बलदेव जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहावर मांगो तब वह बोला स्वामिन यदि आप साक्षात भगवान मुझ पर प्रसन्न है अथवा यदि मैं आपके अनुग्रह का पात्र हूँ तो सुखदेव जी के मुख से निकली हुई उस सर्वोत्तम भागवत संहिता को मुझे दीजिए जो समस्त कलिदोषों का विनाश करने वाली एवं श्रेष्ठ है बलदेव जी ने कहा अनग तुम्हें उद्धव जी के द्वारा श्रीमद भागवत संहिता की प्राप्ति होगी जिसका कीर्तन कलयुग में सर्वाधिक महत्व रखने वाला है मांडूप ने पूछा स्वामिन भगवान ने उद्धव जी को भागवत संहिता सुनाने का मुख्य अधिकार क्यों दिया है और उनके साथ मेरा सहयोग कब होगा आप इस मेरे संदेह का निवारण कीजिए बलदेव जी बोले मैं परम गोपनीय एवं परम अद्भुत रहस्य की बात बताता हूँ आज भी मेरे निकट ये उद्धव जी विराजते हैं तुम इनका दर्शन कर लो यह उत्तम दर्शन तुम्हें परमार्थ प्रदान करने वाला है परंतु आज तीर्थ यात्रा के अवसर पर तुम्हें इनका उपदेश नहीं प्राप्त हो सकता जिस प्रकार ये भागवत के उपदेशक होंगे वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने उद्धव को श्रीमान आचार्य के पद पर इसलिए स्थापित किया है कि ये संहिता ज्ञान स्वरूप है नंद आदि रजवासियों तथा तो गोपांगणाओं की प्रीति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था अपना स्वरूप परिकर का पद और जो कुछ भी पूर्ण भगवत्ता है वह सब अपने स्वभाव और गुण के साथ परमात्मा श्री कृष्ण ने उद्धव को समर्पित की है उन्होंने उद्धव को और अपने को एक ही मानकर आचरण किया है श्री कृष्ण ने अपना आंतरिक रहस्य पहले उद्धव के सिवा और किसी पर नहीं प्रकट किया था उन्होंने इनमें अपनी अभिन्नता का साक्षात्कार किया है ब्रजवासियों ने उन्हें साक्षात श्री कृष्ण ही जानकर बड़े आदर से उनका पूजन किया था वसंत और ग्रीष्म दोनों ऋतुओं में इन्होंने व्रजभूमि में विचरण किया और श्री राधा तथा राधा कुंड के आसपास के लोगों का शोक शांत किया उद्धव ब्रजवासी उद्धव ब्रजवासी अनुगामियों के साथ वहां की भूमि में यत्र तत्र सर्वत्र विचरे हैं उन्हें गौों तथा नंद आदि गोपों और गोपांगनाओं का वियोगा तिहारी कहा गया है ये मंत्री के अधिकार में कुशल तथा समस्त पार्षदों के अग्रगामी हैं जब भगवान के अंतर्ध्यान की वेला आएगी उस समय धर्मपालक देधारी भगवान उद्धव को अपना परम अद्भुत तेज भी दे देंगे इनका मुद्रा मुद्राधिकार अर्थात भगवान की ओर से कुछ भी कहने और उनकी मुद्रिका या मोहर की छाप लगाकर कोई आदेश जारी करने का अधिकार तो सर्वत्र और सदा ही विराजता है अंत ध्यान काल में इन्हें भगवान की ओर से विशेष अधिकार दिया जाएगा ये बद्रिकाश्रम तीर्थ में विराजमान परिकरों सहित धर्मनंदन को भगवत रहस्य का बोध कराएंगे अर्जुन आदि को भगवान के वियोग से जो बड़ी भारी पीड़ा होगी उसका निवारण उद्धव ही करेंगे मथुरा में यादवों का उत्तराधिकारी बद्रनाभ होगा श्री कृष्ण के पौत्रों तथा महारानियों के समुदाय में जो भगवत वियोग की वेदना होगी उसे दूर करने के लिए साक्षात श्री श्रीहरि के द्वारा उद्धव ही नियुक्त किए जाएंगे कौरवों के कुल में परीक्षित नाम से विख्यात राजा होगा उसका अत्यंत तेजस्वी पुत्र जन्मेजय नाम से प्रसिद्ध होगा वह अपने पिता के शत्रु तक्षक नाग के कुल का नाटक सर्प यज्ञ करेगा इसमें संशय नहीं है उसको भी सारी यज्ञ सामग्री उद्धव के द्वारा ही प्राप्त होगी उस समय दिव्य श्रीमद्भागवत पुराण की कथा होगी जिसमें उज्जवल सात्विक प्रकृति के लोग सम्वेत होंगे इसमें संशय नहीं है महान भगवत भक्तों में उत्तम ब्रह्मर्षि आस्तिक के प्रसाद से जन्मेजय द्वारा होने वाले सर्प यज्ञ की समाप्ति हो जाएगी महाराज जन्मेजय यज्ञ संस्कार कराने वाले ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें सौ ग्राम अग्रहार के रूप में देंगे तदनंतर आचार्य प्रवर प्रसाद जी की आज्ञा से राजा जन्मेजय शुक्र क्षेत्र अर्थात सोरों में जाएंगे और वहां एक मास ठहरेंगे उस तीर्थ में अनेक प्रकार के दान गौ बड़े बड़े हाथी घोड़े रत्न वस्त्र तथा इच्छानुसार भोजन ब्राह्मणों को देकर वे अपने आचार्य के साथ उस स्थान से लौटकर गंगा तट के तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए सत्पुरुषों से घिरे सयान नगर में आकर सेवकों से डेरा डालेंगे वहां श्री गुरु की आज्ञा से सामग्री और साधन जुटाकर कर अश्वमेश यज्ञ करेंगे और सर्वजेता दिग्विजयी होंगे इस प्रकार एक छत्र राज्य के स्वामी होकर श्री गुरुदेव के श्रय ले शयान नगर से पूर्व दिशा में रमणी गंगा के तट पर अत्यंत एकांतवासी के रूप में तीर्थ सेवन करेंगे वहाँ धार्मिकों के समाज में बड़े आनंद के साथ भौरोोग विनाशनी भागवत कथा होगी उस पुण्य समाज में एक तुम भी रहोगे और भागवत की कथा सुनोगे उसे सुनकर तुम्हें निर्मल पद की प्राप्ति होगी तुमने मेरे लिए तपस्या की है इसलिए तुम्हारे सामने मैंने इस रहस्य को प्रकाशित किया है इस प्रकार मांडुक देव को वर देकर सेवकों सहित से बुलराम जी वहां से चले गए शुद्ध शयान नगर से ईशान कोण में गंगा तक परिस्थित एक रमणीय स्थान है जो कंटक तीर्थ से उत्तर है और पुष्पवती नदी से दक्षिण दिशा में विद्यमान है उसका विस्तार एक कोस में है वहीं ठहरकर संकर्षण देवदान पुण्य में लग गए बलराम जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दस हजार घोड़ों सौरथों एक हजार हाथियों और दस हजार गौों का दान किया वहाँ समस्त देवता तथा तपस्या के धनी ऋषि मुनि आए उन सब ने बड़े आदर से संकर देव का पूजन किया फिर इस प्रकार स्तुति की प्रभो आप को कोलेश दैत्य के हंता तथा गर्दभासुर धेनुक का निराश करने वाले हैं आपको नमस्कार है हलायु आपको प्रणाम है मूषलास्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है सौंदर्य स्वरूप आपको प्रणाम है तालचिन्हित ध्वजा धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है उन सबके द्वारा की गई इस स्थिति को सुनकर शंकरषण बोले आप सब लोग लोगों को जो अभीष्ट हो वह भर मुझसे मांगिए नम को खरा सुर हलायुध दे नमस्ते स्तू मूसलास्त्र नम सौंदर्य रूपा तालांकाय नमो नम ब्रह्मर्षि और देवता बोले भगवन जब जब आपत्ति में पढ़कर हम आपके चरणों का चिंतन करें तब, तब तब आपकी आज्ञा से समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाए बलराम ने कहा जब जब आप लोग मेरी शरण में आकर मेरा स्मरण करेंगे तब तब कलयुग में निश्चय ही मैं आप लोगों की रक्षा करूँगा यह मेरा सत्य वचन है इस स्थान पर मुनिपुंगों ने मेरा पूजन करके भर प्राप्त किया इसीलिए कलयुग में यह तीर्थ संकर्षण स्थान के नाम से विख्यात होगा जो लोग इस तीर्थ में गंगा स्नान और देवताओं का पूजन करेंगे ब्राह्मणों को दान देंगे उन्हें भोजन कराएंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे इस भूतल पर उनका जीवन सफल होगा वे देवताओं के लोक में जाएंगे अथवा यदि उनके मन में कोई अभिष्ट होगा तो उस अभिष्ट को ही प्राप्त कर लेंगे तदनंतर बलराम सबके साथ अपनी पुरी मथुरा को चले गए कोल राक्षस का बल और गंगा के जल में स्नान करके उन्होंने लोक संग्रह के लिए प्रायश्चित किया था जो मनुष्य बल के देवता बलराम की इस कथा को सुनेंगे वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होंगे इस प्रकार श्री गर्ग गर्गसहिहिता में सही मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में कोल दैत्य का वध नामक चौबीसवा अध्याय पूरा हुआ